mohe bhu code भूल हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो बात शुरू करते हैं देखिए देखते देखते ये एक महीना नए साल कभी चला गया हाँ। और अगर आप गणित का हिसाब लगाए ना हाँ। तो साल का आठ परसेंट तो बीत गया भाई आप बात बात पर गणित क्यों ले आते हैं हम वो जैसे आपकी एक बहुत खास आदत है आपने एक बार मैथ्स लगाई और हमको फंसाया उसमें बोले तुम्हारी जिंदगी का इतना साल किचन में जाता है इतना साल बाथरूम में जाता है इतना साल सोने में तुम बिताती हो अगर तुम्हारी एवरेज एज मान लो चलो सत्तर साल की है तो तुम इतने साल सोगी इतने साल किचन में रहोगी इतने हमने कहा ये क्या बात हुई भैया ऐसे तो लग रहा है जैसे हमने सारी जिंदगी बेकार गवां दी ये करो यार चलिए साहब तो कोई बात नहीं गणित की चर्चा छोड़िए वापस आ जाते हैं संगीत की चर्चा पर ओ, वो तो ठीक है हाँ, अरे चलिए साहब तो हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते में जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी वो ये थी की राजीव नायन प्रसाद जी की चर्चा कर रही थी राजीव नारायण प्रसाद हमारे उन दोस्तों में से हैं जिनसे मुलाकातें तो हुई मगर बहुत ज्यादा नहीं हुई मगर उनकी यादें बहुत अच्छी रही क्योंकि वो हमारे घर में भी आए और हम लोगों ने मतलब एक दूसरे का जैसे बोलते हैं मेहमानदारी भी किया है मेहमान नवाजी मेहमान नवाजी मतलब हमने उनकी और उन्होंने हमारी भी किया है आप क्या उनके और... साथ रहे भी थे ना शायद उनके थे। साथ नहीं रहे थे मगर उनके घर में आना जाना रहना खाना बहुत बार हुआ है जैसे जब गया मैं जैसे प्रशांत जी के यहाँ पर होता था बिल्कुल सही तो साहब राजीव नारायण प्रसाद जी का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया था की वो गाते बहुत अच्छा थे अच्छा और वो चूंकि प्रोबेशन के दौरान में ही बैंक की नौकरी छोड़कर चले गए थे तो इसलिए वो ज्यादा दिनों तक हमारा उनका साथ नहीं रहा मुझे पता नहीं कि अभी वो कहाँ हैं अवश्य ही रिटायर तो हो ही गए होंगे और कहीं पर अपना आराम से जी रहे होंगे और गाना गा रहे होंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साहब आप में से जितने लोग भी गाना वगैरह गाते हो जी। भाई साहब उसको बनाए रखियेगा क्योंकि आपकी याद लोग चाहे आपकी अच्छी बातों से करें या बुरी बातों से करें मगर गाने से जरूर करेंगे वाह क्या बात कही आपने है ना आ? तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर यानी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर हो तो वो हमें एक अलग पहचान दिला देता है अच्छा ऐसा क्या देखिए आप बताइए हाँ। कि आपको याद है कि जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर आपकी पहचान हुई थी और उसके चलते लोग हमें पहचानने लगे थे यानी कि वो एक गाना है ना जिसमें कहा गया कि अगर आपको जानेंगे तो आपके बहाने हम भी मशहूर हो जाएंगे अच्छा वो? ओके। कौन सा गाना भाई वो अभिमान फिल्म में हुआ करता था अच्छा अच्छा अच्छा तेरे प्यार में <coughs> मशहूर मशहूर हो हो गए गए ऐसा करके हाँ, कुछ। तेरे साथ हम भी सनम हो गए। हाँ, तो साहब हाँ। वो बात है ना अच्छा चलिए साहब तो बातें फिर गानों गानों पर आ जाते हैं जहां तक पुराने गानों की बात है ना आपको बताएं एक हमारी चाची हुआ करती चाची मतलब पिताजी के मित्र की पत्नी हमको ख्याल है कि वो दिल्ली में रहते थे सरदार जी थे और साहब उनकी शादी हुई उन्होंने बुलाया भी पिताजी शायद शादी में नहीं जा पाए थे तो हम लोग एक बार उस जमाने में में हम लोग मंसूरपुर मंसूरपुर रहते थे मेरठ से थोड़ा समझिए मील और आगे तो मेरठ से मंसूरपुर और पच्चीस मील और मेरठ से दिल्ली चालीस मील तो एक ऐसा समय आया जबकि हम लोग शायद ट्रेन से या बस से दिल्ली गए और साहब वो जो पापा के मित्र थे वो हम लोगों को मिले वहाँ स्टेशन पर और साहब एक टैक्सी में बैठकर कर हम लोग उनके घर गए अच्छा। वो पुरानी दिल्ली में उनका घर था मुझको अब घर तो नहीं याद है क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा रहा होगा मुझे लगता है दस साल का रहा होगा शायद तो साहब वहाँ पर वो घर जो था उनका वो ऊपर था यानी फर्स्ट फ्लोर पे और उसमें यह था कि बाहर बालकनी में बैठ करके बालकनी मतलब एक बरामदा टाइप का था हाँ। उस बरामदे में बैठ करके आपको नीचे सड़क दिखाई पड़ती थी अरे वाह अब साहब हम लोग जब वहां पहुंचे थे तो रात हो चुकी थी मतलब काफी रात हो गई थी शायद साढ़े नौ दस बज चुका होगा तो साहब वो उनके साथ टैक्सी में हम लोग गए तो हमारी माता ने वो आगे बैठे थे ड्राइवर के बगल में उस जमाने में वो एम्बेसडर वाली टैक्सियां चलती थी और हम लोग सब पिताजी माताजी और हम दोनों भाई हम लोग पीछे बैठे हुए थे तो मेरी माताजी ने पूछा कि और हमारी देवरानी कैसी है क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी और वो उनको देने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी थी उन्होंने साहब उसको समझा कि ये कह रही हैं और हमारी रानी कैसी है उन्होंने कहा वो पीछे मुड़े चौंक करके उन्होंने कहा आप ये बताइए भाभी कि आपको उसका नाम भी याद रह गया अरे गजब आप साहब हमारी माताजी ने तो देवरानी कहा था, हाँ। मगर उन्होंने रानी सुना था और उनकी पत्नी का नाम रानी था अब साहब हम आपको सही बता रहे हैं कि हम लोग हालांकि छोटे बच्चे थे मगर ये घटना हाँ। मेरे मन में ऐसी बसी हुई है कि यानी एक गलती हाँ। आदमी को कैसा अजीब से हालात में ला देती है ये तो सुखद हालात हाँ, सुखद हालात बिल्कुल आ, सही बात है ये कोई बुरे हालात तो नहीं थे। हम लोग सामने लोग खड़े होकर बोलते हैं, पहचाना हमें तो हम लोगों का डब्बा गोल हुआ रहता है, आ, हाँ, ये बात भी सही है। तो साहब वो जो उन्होंने बताया तो ये एक घटना मुझे याद है उसके बाद हम लोग उनके घर गए खाना वाना खाया होगा और रात हो गई उनकी पत्नी से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे तुम वो अपना वाला गाना सुनाओ अच्छा अब साहब उन्होंने एक गाना सुनाया आपने बताया था वो वो गाना था ना पुरानी फिल्म जो थी उसका वो गाना था सावेरिया भूल गए सावेरिया हाँ साहब बिल्कुल वही। हाँ? मुझको गाना इसलिए याद रह गया क्योंकि हालांकि उस वक्त हम लोग छोटे बच्चे थे हम लोग ये सोच रहे थे कि यार ये शादी हो करके आई हैं हाँ। और ये सांवरिया के भूल जाने की बात कर हाँ, रही है actually, आपको मालूम है न शुभ हम लोग कई बार फिल्में देखते हैं जब थोड़ी पुरानी वाली उसमें पार्टी पार्टी किस प्रकार के होते हैं अब मैं पार्टी पर भी आता हूं। दिल दिल बिल्कुल ठीक और दुख दुख बराबर, से बराबर बिल्कुल चले यहाँ खुशी का मौका है या वो <laughs> रो रो के आंसू बहा बहा के गाना गा रहे हैं हाँ, अब मैं इसी बात पर मैं ये जब उन्होंने गाना सुनाया ना तो अब मुझे बड़ा आश्चर्य मतलब अब मैं सोचता हूँ दस साल का बच्चा भी आश्चर्य हाँ, कर रहा था हाँ, कि यार ये शादी होकर के आई है और इन्होंने ऐसा गाना गाया कि, कि, कि भूल गए सावरिया जैसे कि क्या मिली है ऐसे लोगों से हाँ बताइए साहब जिनकी फितरत छुपी रहे बताइए साहब इसी तरह से अब क्या हमने देखा बाद में कालांतर में कहना चाहिए गाने सुनते सुनते सुनते रहे रहे रहे गानों के मतलब निकालते रहे और अजीबो गरीब तरीके से जैसे आपको एक बात बताते भाई साहब हाँ। एक गाना है वो जूली फिल्म का हाँ। वो माई हार्ट इज बीटिंग आप पहले भी बता चुके हैं वो है, माई हार्ट इज बीटिंग के बाद क्या है कीटिंग ईटिंग क्या हो रहा है वो आज तक नहीं मालूम है मगर अब साहब भगवान कसम खा के बता रहा हूँ आपसे जो हिंदी गाने हैं ना बाकायदा अच्छी तरह से याद हैं आप, और आपने आप पुलिस के गाने के लिए भी कहा था आप तो दो, दो चार गाने पूछ लीजिए हाँ अरे पुलिस का गाना क्या भाई वो हम खुद किसी ने जब बोला पुलिस का गाना है हम सोचा यार ये पुलिस वाले गाना कहा गाने लगे तो चलिए साहब ये भी एक बात है मगर खैर अब हम आपको बताएं साहब कि गानों का एक बड़ा अच्छा सिलसिला है कि गाने हर मौके के लिए होते हैं और खुशी का मौका है दिवाली का होली का ऐसे आप गाने सोचिए तो आपको गाने मिल जाएंगे अरे आज सुबह आ रहा था ना खुश है आज पहली हाँ, तारिक पहली तारीख के, के लिए भी गाना है है हाँ, तो दिन सुहाना आज पहली तारीख आज पहली तारीख हाँ तो साहब ये गाना आपको मैं सही बता रहा हूँ मैंने आज ही सुना ये सुधीर फड़के साहब एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे जिनका बड़ा कम जिक्र होता हाँ जिक्र क्यूँकी मेरे ख्याल से पुराने जमाने के होंगे कम, कम काम किशोर कुमार जी ने ये गाना गाया है अब साहब ये गाना ऐसा अमर है हाँ। कि कम से कम पिछले पचास पचपन साल से तो मैं जानता हूँ हर पहली तारीख को हाँ। ये गाना बजता जरूर हम क्या रेडियो सिलोन बजता था ना जो हाँ, पुराने गाने हम... शुरू होते थे, थे फर्स्ट कोई किसी भी महीने की पहली तारीख नहीं तो आज भी साहब विविध भारती ने भी? पहली तारीख को कर्तव्य अपना कर्तव्य पूरा किया जो रेडियो सिलोन वाले किया कि करते थे कि एक महीना बीत गया हाँ हम... तो साहब अच्छा चलिए तो अब क्या है कि इसी तरह से कुछ गाने हैं जैसे कि आपको देखिए एक गाना है ना क्या मिली है ऐसे लोगों से बताए ना इज्जत फिल्म पुरानी ज्योति हाँ जिसमें धर्मेंद्र भैया का डबल रोल था अरे धर्मेंद्र भैया से ज्यादा उसमें जयलिता जी थी हाँ हाँ जयलिता हमने ये फिल्म कलकत्ता में देखी थी अब फिल्म में भी याद है कलकत्ता में चौथी लॉटरी हमें पता है की कौन सी फिल्म किस हॉल में लगी लॉटरी लग जाती थी जैसे की मतलब हमारे तो छप्पर फाड़ के भगवान ने फिल्म दे दी नहीं आपको इसमें एक बात और बताए बताइए बताइए ये सब जो गाने हैं ना इन गानों को अब आप गाना मत समझिए ये ये ये ये एक एक तरह के लाइफ लेसन हो गए हैं। हाँ, और एक और पार्टी याद है है। है कैसी हसीन आज मुरादों की रात रात अब आप देखिए, हाँ। ये, ये सब गाने जो ना, आपको जिंदगी के कुछ ना कुछ पाठ बता रहे हैं। आपकी फेवरेट फिल्म में भी ऐसा ही रो रोअनपट पार्ट, पार्टी सॉन्ग था दो बदन में। कौन कौन था आप बताइए आपको याद होना चाहिए मतलब जिसके किस्मत में जो था, था? कौन सा वो उसको मिला नसीब में जिसके जो लिखा था अब आप बताइए किसी के पार्टी में आप गए हैं वो आपको खिलाएगा भी अगर आप कुछ पीते हो तो पिलाएगा भी और उसके बाद आपकी मगर उन्होंने उस वक्त तो जो गाया सो गाया। जी। आज तक वो गाना आपके लिए सच है की कि जिसकी किस्मत में जो लिखा था वो उसको मिल गया अरे भगवान भाई उसने कहा ना किसी के किस्मत में क्या आया और किसी की किस्मत में क्या आया तो भैया जिसकी किस्मत में जो आया वो मिल गया यानी कि ये ये इतना भाग्यवादी गाना बहुत ही तो गा कम सुनने को को मिलता है भी तो गा सकते थे आइए हम बांट ले, तो ले <laughs> चाय बनाने आप ना बहुत ज्यादा बोर कर रहे हैं भाई देखिये हम नहीं घुस रहे हैं ये तो ये कम्युनिस्ट पार्टी आ कि आइए बाहर को भी बांटते बांटोगे ही बांटो भैया बाहर को भी बांट दो अरे बाहर को बांटोगे कल को अंदर को बांटोगे अच्छा इस पे वो अनुराग भैया की याद आ रही है हाँ साहब मुझे अब क्या याद आ रही है इसी पर आपको बता दे कि कभी कभी गाने जो है ना उनको कैसे बर्बाद कर दिया जाता है और देखिए एक गाना है साहब बड़ा मशहूर और मारूफ गाना है बरख बस अब हमारे हमारे अनुराग भाई साहब यानी राजू भैया ने क्या किया जैसे ही ये गाना गाना शुरू किया हमारी पत्नी ने वो बोले भाभी बरखा बहार आई तो अंदर कौन गई अब अब बोले मतलब साला गए कि कि कि यार ये कह क्या रहे हैं बरखा बाहर आई तो अंदर अंदर कौन चला गया यानी कि किसी ना किसी को रहना है भाई घर की रखवाली करने के लिए है कि नहीं अच्छा इसी तरह से एक साहब ने कुछ ऐसा बताया कि एक गाना है जिसमें कि कुछ मोती का है अनमोल अनमोल घड़ी या क्या उस फिल्म का नाम है कि जिसमें गाना है ना वो गाना क्या है साहब जिसमें कुछ मोती का जिक्र होता है? मेरे ख्याल से शायद जो हमको लग रहा है वो महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ एक गाना था ना जितेंद्र जी की ही फिल्म का था ए एने जमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब री है नानी नहीं सॉरी ये तो हम लोगों ने पैरूटी बना दी थी कयामत तेरा शबाब इसी में मोतियों का भी कुछ जिक्र था हाँ, तो कि उनके, उनके शरीर से मो... पानी गिरता है तो वो मोती हो हाँ, जाता तो है जा तो साहब वो वो गाने के लिए किसी ने बोला कि ये मोती जो है भाई साहब कुत्ते का नाम है क्या <laughs> तो साहब ये गाना भी बर्बाद हो गया तो मतलब गानों को बर्बाद करना भी ये हम लोग का एक शगल है जैसे वो एक गाना है ना सब न है नानी, हाँ तेरा है नहीं वो तो आपने पैरोडी बना दिया हाँ, ना अब जैसे ने? कि एक हाँ, वो गाना है साहब वो बॉबी फिल्म का हाँ, वो क्या ताला बंद कर जाए क्या हाँ, चाबी हाँ, खो जाए हाँ तो उसमें किसी ने कहा कि इतने केयरलेस हो कि अगर चाबी खो गई तो साले तुमको चाबी देने लायक नहीं हो तुम लोग तो तो अब वो भी एक मतलब है है तो यार गानों का सवाल ये उठता है कि देखिए कुछ गाने हैं जिनको समझ, के के आप सचमुच में जिंदगी पाठ या समझिए हालात का तबसरा है वो देखिए इसमें हमको एक गाना बहुत अच्छा याद आता है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के पे चल के मिलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात कही ना, ना? देखिए मतलब इतना इतना अच्छा गाना ये बता रहे हैं प्रेरणादायक है यानी कि इस गाने को सुन के आपका मन करता है कि आगे बढ़े हाँ। वही कुछ गाने हैं जिनको सुन कर के हमारी पत्नी अक्सर ये कहा करती कि कि अब इसके बाद तो लगता है कि खुदकशी कर ली जाए तो अब <laughs> वो प्रोग्राम में अपने गाने बज रहे है तो मैं क्या करूँच <laughs> हाँ, में ऐसे गाने भयानक करुणा और उसके दुख से बस लगता है की प्रभु या या तो इनको गान, इनका गाना इनका हम कहीं के अपने प्राण त्याग अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं अच्छा साहब तो बात जब गानों की ही चल रही है तो इसमें एक बात आपको और बताएं कि जब गानों की बात आती है तो उसमें साथ में आता है कि गानों में हम लोगों के लिए यानी कि देखिए मैं गाने की पॉपुलरिटी या उसके उसके चलने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ हम एज ए श्रोता हम गाने में क्या पसंद करते हैं यानी कि हम गाने में उसका म्यूज़िक पसंद करते हैं या उसके शब्द पसंद करते हैं तो ये अब सवाल देखिए हमारी पत्नी का कहना है दोनों मगर मैं आपको बताऊँ अगर आप मुझसे पूछेगा तो मैं तो ये कहूँगा साहब कि गाने में एक ऑब्वियसली रिदम होना चाहिए ऑब्वियसली एक मेलोडी होनी चाहिए मगर उसका संगीत जो है ना मेरे लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उस गाने के शब्द और मैसेज और दूसरा उसको गाने का तरीका अब आपको एक बात बताऊं भाई साहब देखिए आज के गाने वाले बुरा नमाने मैं यही कहूँगा कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा हो सकता है मेरा संगीत ज्ञान बहुत सीमित है मगर आजकल कुछ गाने ऐसे होते हैं भाई साहब जैसे गाने बंबई की लोकल ट्रेन में पत्थर बजा बजा के भिखारी गाते हैं और उन गानों में अक्सर रोना ज़्यादा होता है जैसे मुझे मालूम नहीं आपको याद है कि नहीं एक गाना था साहब एक आशा नाम की फिल्म थी उस आशा फिल्म में एक सचमुच का भिखारी मतलब भिखारी की भूमिका में जो साहब थे वो गाना गा रहे हैं आशा था। हाँ, वो गाना गाना कौन सा था बस आदमी आशा फिल्म का गाना हाँ। है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आता जाता देखिए ये गाना बहुत अच्छा था अरे यार कहीं तुम देख लो फोन पे उठा के मैं तो यही कह सकता हूँ चलिए साहब आप देख लीजिए और अगर आशा का ना हुआ ना हाँ। तो मैं इनको दस रुपए दूंगा चलिए छोड़िए ना दूंगा कोई बात नहीं जाने दीजिए कोई बात नहीं मगर अगर हुआ तो आप मुझे दस रुपए दे जरूर दीजिएगा अच्छा तो साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना है ना इसका मैसेज अच्छा है मगर आप देखिए इस गाने में कोई मेलोडी मुझे नहीं नजर आई ये लगता जैसे कि मतलब बच्चों की प्रार्थना होती है ना ये उस तरह का प्रेयर टाइप का चलता चला जा रहा है हाँ नर्सरी राइम शायद इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है तो नर्सरी रैम टाइप से यह गाना गाया गया है मैसेज बहुत बढ़िया है तो साहब मेरे हिसाब से म्यूजिक जो है ना वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है और आजकल के जमाने में ये जो रोने वाले गाने यानी जो भिखारी टाइप के जो गाने लोग गा रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर मैं ये कहूंगा कि बहुत से मेल सिंगर्स जो है ना वो भिखारी टाइप के गाने गाने में माहिर हो गए हैं अच्छा अब सब नहीं नहीं मैं इसमें ये नहीं कुछ कह रहा हूँ इसीलिए तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ नाम ले लूंगा तो लोग बाग मुझे मारने आ जाएंगे यहाँ पर रेडियो से उठ करके अच्छा आपको बताएं एक और जैसे पार्टी सॉन्ग बार बार हमारी पत्नी ज़िक्र कर रही थी तो हमारी एक मित्र मित्र है मतलब हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उनकी भांजी ने हमसे एक बार यही बात कही उसने कहा कि यार ये जो लोग जाते हैं ना लोग बाग शादी वादी में किसी की मतलब किसी के तिलक उसमें क्या बोलते हैं उसको अरे क्या होती है न शादी से पहले एंगेजमेंट पार्टी में या वो मतलब कहीं रिंग सेरेमोनी या ऐसे कहीं गए आपको बुलाया गया तो वहीं पे मनोज कुमार साहब जो है वो अपना पियानो पे बैठ के उन्होंने गाना शुरू कर दिया अच्छा कहीं कहीं पर वो होता था कि हीरोइन वो मैं क्या तू बनेगी दुल्हन वो नरगिस ने गाया था राजा की आएगी बारात अब देखिए वहां तो भैया खुशी का मौका है राजा की आएगी बारात और मगन मैं नाचूंगी वो कह तो यही रही है से मगर आंख से आंसू गिर रहे हैं और यानी कि ये रोना मैं तो लता मंगेशकर जी की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये जो रोना है ना ये रेडियो पर भी ला दिया यानी फिल्म की तो बात छोड़ दीजिए वो रेडियो पर भी आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये रो रही है तो खैर साहब ये तो कलाकार की खूबी है मगर बात तो उसने सही कही कि जब राजा की बरात आएगी तो मैं नाचूंगी अच्छा ठीक है भाई बड़ी अच्छी बात है नाचो आप कोई मतलब आपको रोक नहीं रहा है तो इस तरह के पार्टी सॉन्ग्स बड़े बड़े अजीबो गरीब हो जाता है अच्छा कुछ गाने साहब सचमुच में ऐसे बनाए गए हैं फिल्मी नॉन फिल्मी मैं तो यही कहूँगा जिनको सुनिए और आपका मतलब जिसे कहते हैं ना आपका मूड सही हो जाता है जैसे वो उसके लिए सही हाँ, शब्द मैं पढ़ाता हूँ और आपने बता दिया का समय की सीमा से बाहर चला गया भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुना बहुत था हूं। गाने बहुत भी इस गाने को लिखा मेरे ख्याल से पता नहीं प्रेम धवन साहब ने लिखा या जिसने भी लिखा है उन्होंने इस गाने में मैं तो यही कह सकता भारत की आत्मा गाने को लिख करके उन्होंने पूरे देश के जो सम्मान है उसको एक जगह ले जाकर खड़ा कर दिया अब वहीं पर बात आती है कभी नीरज साहब की अरे जब उन्होंने कहा कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे मेरे ख्याल हाँ। से हर असफल आदमी हाँ। की जिंदगी का ये थीम सॉन्ग है दर्द है यानी कि वो अपनी जिंदगी का जो दर्द है वो बता रहा है कि भैया कारवा गुजर गया और गुबार देखते रहे मगर वहीं पे एक मस्त मौला इंसान भी है हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया अब साहब भी बात सही है कि अब मगर यहाँ पर एक बात समझ हम आपसे धुआं उड़ाने का इंतजाम है ये अरे यार तुम गाना फिर तुमने किया ना कवा मतलब गाना जो है वो आपको बता रहा है की भैया कुत्ता आ गया था मोती गाना ये कह रहा है कि भैया धुआं उड़ाते चलो मतलब सिगरेट तो हाथ में हो कम से कम से तब तो फिक्र जाएगी गानों के बारे में मेरे को लगता है की अब हम यहाँ पर आपको अपने आज के <coughs> माफ कीजिएगा अपने आज के धुन पहचान भी आपके लिए लगा दे तो देख लीजिए कौन सी धुन है और बता दीजिएगा ये गाना भी अच्छा पुराना है मगर अच्छा गाना है नॉन गाना है और लेकिन हम लोग को कुछ बातें और बताने अच्छा चलिए अगली बार अगले हाँ, बार ना अभी हम तो हम लोग तो बातें तो करते ही रहेंगे हाँ, ना हाँ, हाँ, बिचार ये लीजिए साहब ये रहा आपके लिए चलिए साहब तो इसी के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं और जो बातें हैं वो तो करते रहेंगे आपसे भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब बातें करते रहिए तभी बातें चलती रहेंगी और गाना गाते रहिए हाँ मगर भाई साहब वो पार्टी सॉन्ग जो है ना वो आजकल लोग सावधान हो गए हैं <laughs> तो आप जब कभी ऐसी सगाई उगाई की पार्टी में जाए तो गाना गाते वक्त गाने का चयन थोड़ा सावधानी से करिएगा बिल्कुल हाँ एक भाई बड़ा क्रांतिकारी गा लगता था कि जैसे घोड़े पे सवार होके हीरो ने पार्टी में गाया था आ, कैसा कौन सा गाना है भाई तू औरों की क्यों हो गई तू हमारी थी जान से प्यारी थी आ, हा, हा, बस बस बस बस बस ये गाना तो भाई साहब पार्टी में पार्टी के बाहर भी गायेंगे ना तो भी तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी तेरे लिए मैंने बस बस बस भैया दुनिया सवार, थी दुनिया तो सवार दी हाँ बस बस हो गया हो गया भाई एक बार मुस्कुरा कि कितने जोश में आके वो अपने दर्द को पार्टी में दिखा रहे हैं चलिए साहब तो चलते है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपने अपना वक्त दिया है हमारी बात सुनने के लिए उसके लिए हम आपके आभारी है नमस्कार नमस्कार कहीं रू रो, रो